हेलो बच्चों सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में मैं हूँ आपकी निहारिका दीदी आज मैं आपको सुनाऊ की एक कहानी जिसका नाम है एक नया जानवर और इस कहानी को हमने लिया है नए जमाने की परी कथाएं से होलगर बुक की किताब इसका हिंदी अनुवाद किया है मीनाक्षी ने तो आइए सुनते हैं ये कहानी एक नया जानवर मेढी ने गुल पारा जा रखा था वह बछड़ी को टक्कर मारता और कुत्ते को को को पटक देता। छुटके को देता तो को देता। कभी सांड खूंसा जड़ तो कहीं बछिया घायल कर उसने सचमुच नाक में दम कर रखा था जानवरों का परिषद चकराया हुआ था शिकायतों का जैसे कोई अंत ही ना था घामड़ मेढ़ा निर्दयी जानवर बद कहीं का समझता क्या है अपने आप को सभी उसे देखकर नाक देख कर नाक भाव से कोई कारगुजारियों का जवाब देने अपनी लड़ाई झगड़ों के लिए खेत प्रकट करने के खातिर मेढे को जानवरों की परिषद के सामने तलब किया गया मेढा आया सचमुच दुखी लग रहा था सम्मानी परिषद मैं कसूरवार हूँ मैं यकीनन कसुरवार हूं लेकिन मुझे अपनी बात समझाने की इजाज़त दीजिए मैं चिंतक हूं मैं महान बातें सोचता हूं मैं महान योजनाएं बनाता हूं इसलिए मुझे शांति का माहौल चाहिए लेकिन भला ये मुझे मिले कैसे जबकि पिल्ला लगातार भूखता रहता है बछड़े हिनता रहता है और हुंकार भरता और रंभाती रहती है, वे मुझे चिंतन नहीं करने देते। परिषद में के बचिया फूट पड़े जरा इस शोखी बाज को तो सुनो सोचो तो एक मेढा चिंतन कर रहा है और भला तुमने विचार किस पर किया परिषद ने अधिकार मांग की तू तो गुस्ताख मेढा तुझे खुद को सुधारना होगा तुझे बिल्कुल नए सिरे से एक बढ़िया जानवर बनना होगा दयालु मददगार और दोस्त मिजाज घोड़े को देख उसके पद चिन्ह हो घोड़ा परिषद की सबसे ऊंची कुर्सी पर विराजमान था वही सवाल करता और आदेश देता था उसे दिखावे या से नफरत थी, समय की बर्बादी या बर्दाश्त नहीं कर पाता अधीर होकर उसने अपने खुर से मेज थक और कहा बकबक बंद बक करो मुद्दे पर आओ कुछ एक ने बेशक अपने होंठ भींच लिए और ऐसे में भी कर ही कह सकते थे जबकि मामले को संक्षेप में रखना हो और बातों को समझदारी के साथ निपटाया जाना हो। का मामला खत्म हुआ। जानवरों ने अपनी अपनी राह पकड़ी। बहरहाल मेढ़ा घोड़े के पास पहुंचा और बोला सम्मानित घोड़े जी एक भिन्न जानवर बनने में, में मेरी मदद कीजिए अपने नाम का पहला अक्षर मुझे दे दीजिए मेढा ये शब्द कितना सामान्य सा लगता है घमीड़ा कहीं अधिक इज्जतदार रहेगा घमीड़ा घमीड़ा घमीड़ा यह मधुर संगीत सा लगता है एक नए निर्दोष जानवर का एक नया नाम होना चाहिए एक प्रभावशाली नाम घोड़ा मीन नहीं था। इस उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसे घोड़ा कहा जाए या बशर्ते कि काम होता रहे और सब चीजें ढंग से चलती रहें। घोड़ा बोला तुम तुम इसे ले सकते हो यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि अपनी पुरानी चालबाज से पीछा छुड़ाने में यह तुम्हारी मदद करेगा घोड़ा हिन उस उसनाहट के बाद वह ओढ़ा बन गया और ठीक उसी क्षण एक का जन्म हुआ। अगले दिन परिषद की बैठक में घमेड़ा उपस्थित हुआ और जोरदार आवाज में घोषणा की मैं अब सुधर गया हूं मैं एक नया जानवर बन चुका हूं मेरा नाम अब घमेड़ा है घमेड़ा ओह परिषद के सदस्य चिल्ला उठे घमेड़ा कितना शानदार मालूम पड़ता है ना वह प्रतिष्ठित और होनहार बन गया वह वा बिना वाले किसी घोड़े से यकीनन अधिक प्रतिष्ठित है किसी ऐसे शख्स ने कहा जिसे आडंबरपूर्ण भाषण देना पसंद था खूब बहुत खूब परिषद ने सहमति प्रकट की एक ओढ़ा कितना मामूली सा लग रहा है ओढ़ा, ओढ़ा देने वाला चिल्लाया। घमेड़ा परिषद ने राग अलापा और घमेड़े को परिषद की सबसे ऊंची कुर्सी तक ले जाया गया परंतु पिल्ली की चुटकी से साण बछेड़ी और नन्नी सी बच्चिया की मुश्किल पहले से कहीं अधिक बढ़ गई क्योंकि परिषद का यह फैसला था कि हमारे सम्मानीय घमेड़ा जी महान चिंतन कर रहे हैं संभल कर रहना नहीं तो तुम्हें उनके सींगो का मजा चखना पड़ेगा तो बच्चों ये थी कहानी एक नया जानवर आप सुन रहे थे सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में इस कहानी को हमने दिया था किताब नए जमाने की बड़ी कथाएं से जिसको लिखा था होलगर हु ने और इसका हिंदी अनुवाद किया था मीनाक्षी ने आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते है तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए नाइन सिक्स वन सेवन डबल टू सिक्स सेवन नाम और जिला लिखकर कर भेजे फेसबुक ऐसी जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे YouTube पर आरोप जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है तो आज के लिए बस इतना ही अगले हफ्ते ऐसे ही किसी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे